मस्तकांजलि बाष्पवा परिपूर्णलोचनम् मारुति मरुति न मतराक्षक मधुर मधुर स्व परिते च मधुर बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रय्च परिभावया कोमल कूजय श्यामलो कुमार वेदवेद्यम परम ब्रह्म भाषता हृदय मम पूजा रामेटी मधुर मधुराक्षर आरोता शाख वंदे वाकिकोकल निगमकल्पतरोर्गल गलितं सुख मुखाद मृतद्रवसंुतव रसमल मुहुर हो रुवि भावुका ना ृणदि सुनी चेना सहिष्णुना हमीना मनदेना कीर्तनी है सदा हरि खषीरा मय राम जय जय रा धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो की गोहतिया भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्रत श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे Radha Jaya Gopal Jaya Radha jaya, jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Rama Hari Govinda Jaya Jaya Radha, जय राधा हरे गोविंद जय जय गोपाला गय गय गोविंदा गय गय गोपाला गय गय राधा नाम हरे गोविंदा गय गय जय नमो माधु संभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण का है ना दूसरे स्कंध का नौमे अद्याएगा। नौमे अद्याएगा। नौमे अद्याएगा। नौमा अध्याय मिल गया परम मे यदिज्ञानसम सरह तदंगंणगदीत मैवाह यथ गुणकर्मकः तथा तत्वमस्तु मे ते मद अनुग्रहासमेवाग्रे न पश्चाद यदिज योग वशिष्येतस्म्य हहम वृंदा वृंदा वृंद वृंद एव भक्तिमती माताओ महाल्प के प्रारंभ में गर्भा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ भगवान श्रीमनारायण के नाभ कमल पर उनकी अभिव्यक्ति हुई पूर्व प्रज्ञा के अनुसार उनके हृदय में सृष्टि संरचना का भाव उदित हुआ परंतु उन्होंने स्वयं को सृष्टि रचना में असमर्थ पाया कमल पर ये प्रतिष्ठित थे उसके उद्गम स्थान का उन्हें दर्शन नहीं हो सका उन्होंने सोचा मैं सृष्टि की संरचना करूं तो भला किस प्रकार तो ज्ञान तो मेरे हृदय में है ही नहीं जिसके बल पर मैं सृष्टि के रस और रहस्य को समझ सकूं, जब तक सृष्टि के रहस्य और रस का विज्ञान न प्राप्त करूं, तब तक सृष्टि संरचना संभव नहीं है भगवत कृपा से उन्हें शिव भगवान की ही वाणी का श्रवण प्राप्त हुआ तप अर्थात तुम तप के द्वारा संरचना में स्वयं को समर्थ बना सकते हो श्री ब्रह्मा जी ने दिव्य सहस वर्षो पर्यन्त तप किया पूर्व प्रज्ञा के अनुसार भगवान के स्वरूप में मन को सन्निहित किया जब उनके शरीर उनकी इंद्रिय उनके अंतकरण और प्राणों में तप के अमोघक प्रभाव से दिव्यता का संचार हो गया मनुस्मृति की दृष्टि से उनका श्री विग्रह ब्रह्म साक्षात्कार के अनुरूप बन गया उन्होंने ब्राह्मी तन का संपादन कर लिया भगवान के दिव्य लोक का दर्शन सुलभ हुआ भगवान का दिव्य श्रीमद भागवत के चतुर्थ स्कंध के अनुसार विशुद्ध सत्वात्मक होता है वासुदेव इसको कहते हैं विशुद्ध सत्व को और उसी से वासुदेव परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है एक दार्शनिक नियम है अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है अभिव्यंजक के कार्यक्रम से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में कार्यक्रम होता है फुलबुली भाषा में दृष्टांत है बल्ब बांजक संस्थान हैं इनके माध्यम से अतेंद्रिय विद्युत की अभिव्यक्ति होती है और इनके तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में भी तारतम्य होता है ऐसी स्थिति में जो होता है वह निर्गुण भगवत तत्व का अभिव्यंजक होता है विशुद्ध सत्त्व का अर्थ भी यहाँ दे दिया गया है तमोगुण से और प्रभावित जो सत्व होता है उसी का नाम विशुद्ध सत्व है सांख्यों के यहाँ गुण विमर्दन न्याय की प्रथा है एक गुण शेष दो गुणों के बिना नहीं रहते या का है, है। का है आग्रहपूर्ण सिद्धांत फिर विशुद्ध अर्थ क्या हो सकता है या एक प्रश्न है श्रीमद भगवत गीता के चौदाहवे अध्याय के अनुसार भी एक गुण शेष दो गुणों को दबाकर अपना अस्तित्व लाभ करता है जब सतगुण का उत्कर्ष होता है तब रजोगुण तमोगुण का भाव नहीं होता बल्कि रजोगुण तमोगुण को दबा कर सतगुण उत्कर्ष को प्राप्त करता है इसी प्रकार तमोगुण का जब उत्कर्ष होता है तब रजोगुण सत्यगुण निरोहित सरीखे होते हैं विद्यमान होने पर भी अपने प्रभाव का आधार नहीं कर पाते हैं जब रजोगुण का उत्कर्ष होता है तब तनोगुण और सत्य गुण विद्यमान होते हैं लेकिन रजोगुण उन दोनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में समर्थ होता है दृष्टि से विशुद्ध सत्य का अर्थ यह होता है कि तमोगुण सत्य के द्वारा अभिव्यक्त जो ज्ञान होता है उसको प्रभावित न कर सके आक्रांत न कर सके बल्कि उसमें स्थायित्व का आधान कर सके रजोगुण उसमें विक्षेप का आधार न कर सके बल्कि उसकी अजस्त्र अभिव्यक्ति में अपना योगदान कर सके जहाँ रजोगुण तमोगुण विक्षेप और आवरण का आधार न करके सत्वगुण के उपकारक सिद्ध हो जाते हैं वहीं पर सत्वगुण विशुद्ध पद वाच्य होता है भागवत का जो गुण विज्ञान है वह वो श्रीमद गीता के चौदाहवें अध्याय के गुण विज्ञान से कुछ विचित्र है भगवत गीता के सत्रहवें अठारहवें अध्याय में गुणों के केवल तीन विभाग किए गए हैं चौदाहवें अध्याय के अनुसार जस्तम गुण प्रकृति देहे निबदनते महाबा दे दृष्टि से श्रीमद भगवद्गीता में यज्ञ दान तपकर्ता बुद्धिधि आदि के सात्विक राजस्ताम इन तीन, तीन विभागों तीन तीन विभागों का ही वर्णन है लेकिन श्रीमद् भागवत में एकादश की दृष्टि से यद्यपि श्री कृष्ण ही वहाँ भी वक्ता हैं, अर्जुन के स्थान पर उद्धव जी श्रोता सिद्ध होते हैं परंतु वहां पर सत्यगुण रजोगुण समोगुण के अतिरिक्त गुण का एक विचित्र विभाग निर्गुण भी प्राप्त है जैसे सात्विक निवास राजस निवास तामस निवास और निर्गुण निवास तो यहाँ पर ब्रह्म होता है कि कोई भी निवास निर्गुण कैसे हो सकता है वेदांत प्रस्थान के अनुसार तो निर्गुणम निष्क्रियम निर्विकल्पम आदि वचनों के अनुसार निर्गुण निर्धर्म केवल भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व सिद्ध होता है निवास इत्यादि जो गुणों के कार्य हैं, ये निर्गुण कैसे हो सकते हैं? तो विशुद्ध तत्व का नाम ही भागवत में निर्गुण हो जाता है यह एक भागवत के प्रस्थान की अपनी विशेषता है श्रीमद भागवत में कई विशेषताएं है ऐसी हैं जो अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं है ऐसे वेदांतियों के यहाँ चैत्य शब्द का प्रयोग दृष्टि के अर्थ में होता है चित्त का जो परिणाम या विनाश हो उसको चैत्य कहते हैं परंतु श्रीमद भागवत ने जो चैत्य शब्द का प्रयोग एकादश स्क में किया है अंतर्यामी चित्त के भी प्रकाशक और प्रेरक परमात्मा के अर्थ में किया है आचार्य चैत्य व इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र का वाक्य भागवत के एकादश स्कंध में सुलभ होता है भागवत स्वस्थान की अपनी विलक्षणता है उसके लिए पृथक से प्रज्ञा शक्ति और एक विश्व स्वस्थ विश्वस्थ और स्वस्थ गुरु परंपरा की आवश्यकता होती है वेदांतियों के यहाँ बुद्धि का मन की अपेक्षा अधिक प्राप्त है परंतु श्रीमद भागवत ने पुरंजन और पुरंजनी का जो उपाख्यान है उसके अतिरिक्त बुद्ध की मन का उत्कर्ष अधिक प्राप्त है को में भागवत में रखा गया है क्योंकि ब्रह्मा जी को राजस कहा जाता है बुद्धि के नियामक अधिदैव है इस वृक्ष से भागवत प्रस्थान में बुद्धि राजस कोटि का पदार्थ है वेदांतों में बुद्धि का उत्कर्ष मन की अपेक्षा अधिक है इंद्रियाण पर इंद्रिय व्य परम बन मनषष्ठ पर बुद्धि जो बुद्धि परदस्तु श्रीकृष्ण भगवान का ही यह वचन भगवद गीता में सन्निहित है लेकिन श्रीमदभागवत प्रस्थान में मन सात्विक है बुद्धि राजस है श्रीमद भागवत की अपनी विशेषता है जो केवल अन्य पुराण और महाभारत आदि के आधार पर ही श्रीमद भागवत का अर्थ लगाना चाहते हैं वो तो कई स्थलों पर भ्रमित भी हो जाते हैं तो श्रीमद भागवत का लक्षण अपने स्थान पर है उसी संदर्भ में यहाँ पर निवास आदि के विभेद किए गए हैं एकादश स्कंध में भगवान श्री चंद्र के द्वारा तमस राजसात्विक निवास के अतिरिक्त निर्गुण निवास का भी वर्णन है भगवान का जो निकेत मंदिर स्थान है वहाँ पर कोई निवास करे तो उसका निवास निर्गुण माना जाता है यह निर्गुण का अर्थ क्या होता है सात्विक, अभिव्यक्ति का वर्णन है, वर्ण है। यद्यपि दी के गर्भ से वे समुत्पन्न हुए तो उनको अपने अग्रजों दैत्यों का असुरक्षसों अराजक तत्वों का अनुगमन करना चाहिए था परंतु उन्होंने देवराज इंद्र आदि देवताओं का ही अनुगमन किया जैसे मरुदगण दैत्य होने पर भी देवता का अनुगमन करते हैं इसी प्रकार पंचदशी की दृष्टि यह है यह जो सत्व गुण है सत्व गुण का चाहिए संभव परंतु यह आत्म तत्व का समग्र अभिव्यंजक है अर्थात अनुगमन आत्मा का करता है इसलिए सत्वगुण जो है अगर विशुद्ध हो तो निबंधक न होकर बंधन का निवारक बन जाता है अपलाप बंधन का कर देता है एक विचित्र बात है इसी दृष्टि से श्रीमद श्री पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने बताया कि सत्वगुण में आत्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है आनंदाम्स को रूप से करने की क्षमता है। प्रकृति परंपरा में प्रादुर्भूत होने पर भी भगवत तत्व आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व का अभिव्यंजक संस्थान हो जाता है इस दृष्टि से विचार करने पर भगवान का जो धाम है वो विशुद्ध सत्वात्मक है वही वसुदेव पद वाच्य होता है उस भगवत धाम का दर्शन ब्रह्मा जी को तप के अमोघक प्रभाव से हुआ इस संदर्भ में हमको आपको प्रेरणा प्राप्त होती है क्या प्रेरणा प्राप्त होती है हम जहाँ हैं वही हमको देवता गंधर्व पितर ब्रह्माद देव शिरोमणि और साक्षात भगवान का भी दर्शन सुलभ हो सकता है आवश्यकता है दर्शन के अनुरूप दृष्टि की वो तो जो दृष्टि है वो तो गुणों के ऊपर निर्भर करती है अगर किसी के जीवन में तमोगुण की प्रगल्भता आ जाए तमोगुण का उद्रेक हो जाए बहुत दैत्य दानव राक्षस प्राणी हैं उन सब का दर्शन होने, हो होने लगे और सत्व गुण का उद्रेक हो जाए तो देवता पितर का दर्शन होने लगे विशुद्ध सत्व का अगर समावेश हो जाए तो सत्व समाविष्ट शब्द का प्रयोग भगवद गीता में किया गया है अगर विशुद्ध सत्व का उद्रेक हो जाए तो यही कमनीय वर्णीय सगुण साकार याचिंत अनंत गुणगण मिले भगवान का उनके धाम का भी दर्शन संभव है इस से विचार करने पर इस कलिकाल में भी हम कृतयुग में निवास कर सकते हैं जी महाराज ने एक दृष्टि प्रदान की नित्य धर्म हुई सबके रे हृदय राम माया के प्रेरे ब्राह्म में कुछ और ढंग का मन होता है अर्थात मन की स्थिति किसी और ढंग की होती है अगर उस समय निद्रा का आनंद न लेते हो सुप्ति तो दशा को न पालते हों तो स्वभावत सत्य का उदय होता है अरुणोदय के बाद कर्म में प्रीति प्रवृत्ति स्वभावता लक्षित होती है सूर्य के अस्तंगत होने के बाद तमोगुण तमोगुण्ञापने लगता है और मध्य में घोर तम के बसीभूत होकर व्यक्ति निद्रा को प्राप्त करता है अभावक प्रत्यय का आवलंबन जो योग दर्शन में कहा गया वो तो भातिकार वाचस्पत मिश्र की भावना के अनुसार योग दर्शन पर जो वाचस्पत मिश्र जी की टीका है उसके अनुसार तमोगुण से आच्छादित जब हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर हो जाता है तब निद्रा की प्राप्ति होती है तो एक गुण सिद्धांत के अनुसार हमको प्रेरणा प्राप्त होती है इस विकरा कलिकाल में रहकर भी हम अगर सप्तुण का संपादन करते हैं सप्तुण को उच्छलित कर लेते हैं तो हमारी मन स्थिति हितयुग में हो जाती है देवता और भगवान में हमारा मन सन्निहित हो सकता है इसीलिए भागवत के एकादश स्क के तेरहवें अध्याय के चौथे श्लोक में गुण को उद्दीप्त करने का विज्ञान निरूपित किया गया है आगमोप्रजादेश काल कर्म चो संस्कारों दसितुण ये दस गुण में हेतु है आगम हम जिस प्रकार के शास्त्र ग्रंथ का अनुशीलन करते हैं वो अभी आहार है उसके अनुसार हमारा मन बनता है सात्विक ग्रंथों का राजस ग्रंथों का तामस ग्रंथों का अध्ययन करने पर तदन रूप मन की निष्पत्ति होती है तो ग्रंथ भगवत तत्व का, तत्व का, ब्रह्म भगवान के सगुण निर्गुण स्वरूप का प्रतिपादक जो ग्रंथ है पुराण, विष्णुपुराण श्रीमदभागवत आदि उसका अनुशीलन करने पर मन में सत्गुण का उद्रेक होता है अपह अन्न जल जैसा हम सेवन करते हैं उसके अनुसार हमारा मन बनता है प्रजा जिस प्रकार के आजकल की भाषा में सोसाइटी वर्ग व्यक्तियों के संपर्क में हम रहते हैं उस प्रकार का हमारा मन बन जाता है जिस प्रकार के देश का काल का हम सेवन करते हैं उस प्रकार का हमारा मन बनता है जिस प्रकार का हम कर्म करते हैं उस प्रकार का हमारा मन बनता है श्मशान में कोई मुर्दे को जलाने के लिए काष्ट का विक्रय करता है मन कितना भी उसका स्थिर हो चिंतन होगा की कोई मुर्दा आ रहा है या नहीं क्योंकि तो मुर्दे पर उसकी जीव का निर्भर है अगर कोई चिकित्सा तो कर्म के अनुसार भी अच्छा कोई पवित्र इत्यादि सामग्री का विक्रय करता है तो उसकी होगी अधिक व्यक्ति पवित्र से संपन्न हो तो हमारी सामग्री बिकेगी किस प्रकार से कोई पुराण इत्यादि रखता है छावर लेकर देता है तो उसकी भावना होगी ऐसे दिव्य ग्रंथों के अध्ययन करने वाले अधिक से तो अधिक तो हमें अधिकावर की प्राप्ति होगी कर्म के अनुसार भी गुण की अभिव्यक्ति होती है काला कर्म चा जन्म चा जिस कुल में जन्म हुआ उसका प्रभाव तो वर्ण या जाति का प्रभाव तो पड़ता ही है माता पिता के स्वभाव का प्रभाव तो पड़ता ही है और ध्यान हम जिसका तो मंत्र तो हम जिस प्रकार की मंत्रणा लेते हैं और जिस प्रकार के सात्विक राजस या तमस मंत्र का जप करते हैं उस प्रकार हमारा मन बनता है अंत में संस्कार संस्कार का प्रभाव भी मन पर पड़ता है ये दस हैं आहार इन दसों को अगर सुव्यवस्थित रखा जाए शोधित किया जाए तब जीवन में विशुद्ध तत्व का उदय होता है और विशुद्ध तत्व का उदय होने पर क्या होता है भगवत तत्व का दर्शन होता है भगवत धाम का दर्शन होता है भगवत तत्व का अभिव्यंजक संस्थान भगवत धाम है एक व्यापी वैकुंठ शब्द का प्रयोग हमारे पूज्य गुरुदेव करते थे जो महापुरुष होते हैं, उनके लिए सर्वत्र काशी है सर्वत्र वृंदावन है सर्वत्र मथुरा है सर्वत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र है क्योंकि तो धाम की परिभाषा क्या होगी धामी की अभिव्यक्ति का संस्थान धाम है धामी कौन है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जगत क्या है उनकी अभिव्यक्ति और उनका अभिव्यंजक संस्थान पुराना माने जो विषय दिया गया है अत्यंत दार्शनिक है और हम लोगों को एक वैद्य प्राप्त करने का स्रोत दिया गया है इसका मतलब का एक वचन है श्री गोविंदानंद जी महाराज दो हैं गोविंदानंद जी तीन छस्वती आत्मान से जानी यादय स्मृति पुरुष है कि मिशन कश्य का मे शरीर मैं ठीक है ना तो, या तो एक ही वचन है न एक श्लोक है एक स्तुति है स्वामी जी का अध्ययन कितना बृहद रहा होगा पंचदशी में 300 से अधिक श्लोकों के माध्यम से एक श्लोक में इस एक वचन में सन्निहित रस राशियों को खोला खोलास की सात अवस्थाओं को इसके आधार पर निकालना कितना उनका चिंतन रहा होगा कितना एक वचन एक श्लोक एक ब्राह्मण का आत्मन चेदानी का इसी से उन्होंने अज्ञान आवरण विक्षेप परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान शोकापगम निरंकुशा तृप्ति इन सबको निकाल लिया है ना? किसी प्रकार यहाँ एक विचित्र बात है चार श्लोकों का उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को किया श्रीमद भागवत में परंपरा से उबाच इत्यादि मिलाकर कर हजार श्लोक हैं। इन चार श्लोकों का मनन जो है अतिरिक्त श्लोकों के माध्यम से प्राप्त है आप लोग बुरा न माने जो कथावाचक हैं हमारे श्री भट्ट तो बहुत ही उत्कृष्ट कथावाचक आदर्श हैं कदाचित के जो मूल भागवत चतुश्लोकी भागवत की ही व्याख्या करने का किसी को अवसर प्राप्त हो तो कितने श्रोता टिकेंगे जब की इन्हीं से पूरा भागवत निकला है ना चार श्लोकों की गर्भ से इन्हीं का तो मनन है ना शेष भागवत इन्हीं की व्याख्या है तो ये वेदव्यास जी की प्रज्ञा देखिए उनको ब्रह्मा जी से नारद जी परंपरा से ये चार श्लोक श्रीमद श्री कृष्ण जी को प्राप्त हुए की चार श्लोकों में उन्होंने अपनी लोकोत्तर प्रज्ञा शक्ति सपोबल के प्रभाव से पूरे श्रीमद भागवत का दर्शन किया या नहीं वो हम लोगों के सामने श्रीमद भागवत में एक एक एक का बहुत उत्कर्ष है एक का अर्थ होता है प्रथम श्लोक जन्मादीय तो न्यादी दूसरे एक, होता एक में नाम का एक अर्थ होता है एक स्कंध एक भागवत में ये तीन जटिल घाटिया एक एक, एक।, एक मान जन्मादेश पहला श्लोक और एक का अर्थ होता है फिर वेदस्तुति नामक श्रीमद भागवत अध्याय स्कता एक अध्याय फिर का अर्थ होता है एकादश स्कंध इनका भी सार अगर देखें तो ये चार श्लोक इन चार श्लोकों को एक एक, एक और फिर उनको पूरे श्रीमद भागवत के रूप में सन्निहित किया गया है तो ये जो चार श्लोक मुझे दिए गए हैं, तो ये विशुद्ध दर्शन शास्त्र हैं। अब इनको हम भागवत का अध्ययन जो कर रहे हैं उन तक पहुंचाने के लिए कितना प्रयास होगा चुलबुली भाषा का करेंगे अभी हमने यह कहा कि सत्व गुण भगवान का अभिव्यंजक संस्थान है साक्षात भगवत भगवीता में कहा गया यदादित्य तेजो जगत ते ये, ये, ये भगवत भाषहतेंकराचार्य महाभाग ने पूर्व पक्ष जट दिया ये भगवान से कृष्ण सूर्य चंद्र अग्नि का ही क्या क्यों नाम लेते हैं भगवान की विद्यमानता तो सर्वत्र है फिर इन तीन का नाम ही क्यों उपनिषदों में विद्युत का नाम भी ले लिया गया चार ले लीजिए तीन चार का नाम क्यों तो भगवान शंकराचार्य ने इसका उत्तर दिया भगवान यद्यपि सर्वव्यापक हैं अर्थात देशकृत परिच्छेद शून्य हैं तथापि अभी हमने एक वाक्य कहा था अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में में होता है ये सब सात्विक अभिव्यक्तियाँ भगवान की प्रकाश है प्रकाशात्मक है सत्य सत्वम निर्मल प्रकाशक मनामयम ये सात्विक अभिव्यक्तियाँ इनके माध्यम से भगवत तत्व की दुट अभिव्यक्ति होती है अगर धाम की सामान्य परिभाषा की जाए तो पूरा जगत और हमारा आपका जीवन ही भगवत धाम है। भगवान की जो कुछ अभिव्यक्ति है वह भगवत तत्व का अभिव्यंजक संस्थान है और जगत की परिभाषा हम निकल की थी, थी इनके अनंत देव जी के यहाँ जगत क्या है जी भगवत जगदीश्वर की अभिव्यक्ति और जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान यही तो जगत है जगत की परिभाषा क्या करेंगे जगदीश्वर की अभिव्यक्ति और जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान इस दृष्टि से तो भगवत धाम सब कुछ लेकिन प्रत्यय विशिष्य थे पंचदशी कारने का अभिव्यंजक संस्थान में भी तो तारतम्य है जैसे आप यहाँ बैठे हैं श्री गोविंदानंद तेजी महाराज यहाँ आपका प्रतिबिंब तो पढ़ रहा है शरीर का लेकिन दिख रहा है क्या प्रतिबिंब तो पढ़ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है लेकिन दर्पण रख दिया जाए तो दिखने लगेगा ये नहीं की यहाँ नहीं पढ़ रहा है पढ़ तो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा दिख नहीं रहा है मनुष्य में तो क्षमता नहीं उज्वलता नहीं है कि उभार के दिखा दे प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा ये नहीं लेकिन स्फुट रूप से जैसे हम कहते हैं कि हिम बर्फ की सिल्ली हो उस पर भी शरीर का प्रतिबिंब पड़ता है लेकिन परिलक्षित नहीं होता वही अगर पिघल जाए तो दर्वावस्था को प्राप्त हो जाए तो स्फुट रूप में दिखने लगता है इसी प्रकार से सत्य गुण जो है वो तो परमात्मा का सन्निकंजक संस्थान है उसमें भी विशुद्ध सत्य और मलिन सत्व विशुद्ध सत्य जो है वही भगवान का धाम है भागवत में उसी को सती आदि का जहां पर चरित्र लिखा गया है वहां पर वसुदेव शब्द से कहा गया है वसुदेव की अभिव्यक्ति का संस्थान वासुदेव की अभिव्यक्ति का संस्थान वसुदेव वसुदेव क्या है विशुद्ध सत्व है उस विशुद्ध सत्व धाम का जी को दर्शन हुआ एक न्याय हमको हमको पूज्य गुरुदेव ने बताया ग्राह्य ग्राहक भाव सजाति में होता है सजाती के द्वारा सजातीय का ग्रहण होता है उदाहरण के लिए अगर हम प्रश्न कर दें के द्वारा ही नील पीत रूपों का दर्शन क्यों होता तो वैशेषिक नयायिक और वेदांती तीन तो उत्तर दे सकते हैं सांख्यवादी और योगी ही छटपटा जाएंगे मूर्छित हो जाएंगे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हमारे गुरुओं ने हमको वो विद्या दी हमको माने जो भी उनसे पढ़े और किसने कितना पाया वो अलग बात सब दर्शन की विशेषता भी जानते हैं और कमजोरी भी जानते हैं और निर्दोष दर्शन वेदांत दर्शन है यह भी जानते हैं सांख्य और योग अपने दर्शन की परिधि में सीमा में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता है रूप का दर्शन नेत्रों के द्वारा ही क्यों होता कान के द्वारा क्यों नहीं होता नाक के द्वारा क्यों नहीं होता उत्तर उनके पास जो होगा वो गीता में पहले से सन्हित है इंद्रिया इंद्रिया वर्तनते गुणा गुणेश लेकिन यह उत्तर सटीक नहीं है सामान्य उत्तर है नेत्रो के द्वारा ही रूप का ग्रहण क्यों होता क्या कहेंगे रूप जो है गुण विशेष है अर्थात तेजो है, है अतिय होते हुए कार्य कोटि के पदार्थ हैं तेजस अर्थात ध्वनिक कोटि के पदार्थ परमाणु कोटि के पदार्थ होते तो कार्य नेत्र नहीं सिद्ध होते कोटी के होते तो इंद्री गोचर हो जाते भी हैं और कारी कोटि के तेजस पदार्थ हैं अर्थात कोटि के, के कार्य हैं ये नेत्र तो नेत्र भी तेजस है रूप भी तेजस हैं तो साजात में ग्राही ग्राहक भाव बन जाता है अब रूप ग्राह्य क्यों होता है नेत्र ग्राहक क्यों होते है जो ग्राह्य होता है वो स्थूल होता है जो ग्राहक होता है वो सूक्ष्म है, इसीलिए के रूपम लोचनम भगवान शंकराचार्य महाराज ने लिखा इंद्रिया पराण्याहु किससे विषयों से रूपादि से वेदांतियों से? से पूछे क्यों आपके मत में क्या है जी रूप का ग्रहण नेत्रों के द्वारा ही क्यों होता है तो वेदांती क्यों क्या उत्तर देंगे गोविंदानंद जी उपनिषदों में जितनी सामग्रियां हैं, एक बट्टाचार सामग्री भी आज का ग्रंथ में सुलभ नहीं है मंच पर तो एक बट्टाचार भी परिल नहीं है प्रवचन का स्तर गिर नाने कथावाचक जो आजकल के हो रहे हैं 25, 26, 28 घंटे या बयालीस घंटे का परिश्रम करके विद्या को इतनी संकुचित कर चुके हैं श्रोताओं को इतना कुंठित कर चुके हैं कि विद्या का विलोप हो रहा है पेंगलो परिषद में ही इस प्रश्न का उत्तर सन्नीत अन्यत्र नहीं क्या अपंचीकृत तेज के एक वाचार सात्विक अंश से अत नेत्र इंद्रिय की उत्पत्ति होती है या हुई है नेत्र तेजस है अपीकृत तेज के एक वट्टाचार सात्विक अंश से अतिय नेत्र इंद्रिय की उत्पत्ति हुई आरूप अनिष गुण विशेष हैं इसलिए नेत्र के द्वारा ही रूप का ग्रहण हो सकता है तो सिद्धांत क्या निकला ग्राही ग्राहक भाव में होता है तो सात गुण का विशुद्ध सत्य गुण का तपस्या के प्रभाव से तपो बल से हमारे जीवन में प्रादुर्भाव होगा ब्रह्मा जी के जीवन में तो हो गया हम जो भागवत की कथा कहते हैं उसकी दृष्टि क्या है वो हम इसलिए बता रहे हैं कि इस दृष्टि से कथा हो तो बहुत कल्याण हो दो महीने से मत भागवत की कथा पूरी में कहते हैं चतुर्माश में एक दो अध्याय की कथा कह पाते हैं प्रत्येक प्रकरण और श्लोक की व्याख्या हम चार पांच ढंग से करते हैं पहला ढंग जो सामान्य रूप से उसका परिलक्षित होता है टीकाकारों की दृष्टि में वो दूसरा हमारा खंड विश्वास और अध्ययन भी है दर्शन शास्त्र ही नीतिशास्त्र बनता है और नीति शास्त्र ही इतिहास बनता है इस पर हम यहाँ कई बार दो चार वाक्य दस वाक्य कह चुके हैं फिर से सुनिए विशेषकर वेदांत दर्शन ही नीतिशास्त्र का उपजीव्य है हेतु है उद्दम स्थान या कारण और दर्शन शास्त्र ही इतिहास बनता है इसलिए तो भगवान राम ऐतिहासिक नहीं उपन्यास के अगर हम अपने को परखें का जो आवरण है उसको युक्ति के द्वारा उधेर दे जैसे कर्ण के शरीर में निसर्ग सिद्ध जो कब था उसको क्षदम रूप से इंद्र ने के ले लिया ना नाम हो गया वैसे अगर हम आस्तिकता पर युक्ति का छूरा चला करके फिर पूछ दें अपने ही सोताओं से तो हमारे हर सोता नास्तिक हो जाएंगे वो तो क्या है क्यों जी आप हम नास्तिक होकर पूछ रहे हैं थोड़ी देर के लिए क्यों जी ये बात गले उतरती है आपकी आपके गले उतरती है यह बात क्या मंडल में जो सूर्य परिलक्षित होते हैं नेत्रों के द्वारा दृष्टिगोचर होते हैं उनके वंश में राम उत्पन्न हुए ये सूर्य आजकल के वैज्ञानिक अमुक अमुक अमुक ढंग से बना हुआ सूर्य ही तो कहेंगे इतना प्रतिषत्य इतना प्रसत्य इतना प्रसत्य उससे बना हुआ सूर्य जो एक है जिसमें कुछ अंधकार का भी अंश है उस सूर्य से वंश चल सकता है अधिक साधिक ये मान सकते हैं सूर्य नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा जैसे हम लोग हाथ पांव वाले हैं उससे कोई वंश चल सकता है क्या लघो में जो आपको चमकता हुआ सूर्य कभी उदित होता हुआ कभी अस्त होता हुआ क्या दृष्टिगोचर होता है जिसका नाम सूर्य है सूर्य उससे कोई वंश चल सकता है अगर इतना उधेर करके भट्टी अपने श्रोताओं को आप पूछे तो श्रोता आपके आस्तिक रहेंगे या नास्तिक परंपरा प्राप्त आस्था को आप उजीवित रखते हैं युक्ति के द्वारा छेड़छाड़ नहीं करते नहीं तो सब सोता नास्तिक कैसे हो सकता तो गए राम भगवान के ऐतिहासिकता गई अगर आग्रह कर बैठे कि इन्हीं से वंश चला तो कोई कहे ठीक स्कंद की कथा ले लीजिए नौवे स्कंद में तो दोनों है सूर्य वंश का भी कुछ में में है कुछ दसवे में अंश है दसवा स्कंध की बात करिए क्यों जी नभोमंडल में जो चंद्र देखते हैं नवचंद्र जिनको हम साहित्य का दार्शनिक भाषा में कहते हैं इनसे कोई वंश चल सकता है आजकल तो ग्रह कोटि में भी नहीं ले रहे चंद्रमा का वैज्ञानिकों ने इतना अपकर्ष रूप अपर्शाया है जिससे हमारा पौराणिक दृष्टि से जो चंद्रमा का उत्कर्ष था वही तुरोहित हो तो गया ग्रह उपग्रह माननी ही नहीं रहे ग्रह कोटि का तो चंद्रमा है ही नहीं आजकल भविष्य में हो सकता है क्योंकि विज्ञान की बाध्यता है कि हमारे ग्रंथों का अनुगमन करें हम अब वैज्ञानिक धारा पर नहीं जा रहे तो नवोमंडल में जो हमको चंद्रमा दिखता है जिसको नवचंद्र कहते हैं उस वंश चला उसमें श्री कृष्ण चंद्र का जन्म हुआ क्यों तो जी ये आपको सत्य लगता है छोटा सब नास्तिक हो जाए कैसे हो सकता है कहें क्यों जी? उत्तर दिशा में आगे बढ़ते चलिए हरिद्वार से ही आपको जो एक पर्वत दिखता है वो तो बद्रीनाथ आदि की ओर तक दिखता ही चला जाता है उसकी कोई बेटी हो सकती है उसका नाम उमा हो सकता है और उनसे शिवजी का विवाह हो सकता है ये कोई इतिहास आपको जस्ट लगता है अगर आस्तिकता क्यूँ खुद <laughs> सब श्रोता कहेंगे हिमालय हिमालय नाम का कोई व्यक्ति है उसका नाम हिमालय रख दिया होगा ये ये ये ये तो मान लेंगे थोड़ी देर के लिए लेकिन अगर आप आग्रह कर बैठे नहीं नहीं ये, ये जो हिमालय हिमवान जिनको कहते हैं ये, इनकी बेटी उमा गले उतरने वाली कभी बात नहीं है क्यों तो जी ये हरिद्वार आदि में इधर प्रयाग आदि में जो गंगा दिखती है ये गंगा इनका बेटा इनके बेटा भीष्म हो सकते हैं इन्होंने गर्भ धारण किया होगा भीष्म भीष्मी के निधन पर इन्होंने रोदन किया होगा ये सब बातें जचती हैं अगर अपने श्रोताओं की आस्तिकता को इस तरह से करें तो क्या कहेंगे कुछ जचने वाली नहीं कहेंगे या नहीं अब लीजिए हमारा इतिहास इसी ढंग से चलेगा अब इसको आधुनिक ढंग से व्यक्ति जिन्होंने वेदांत का विधिवत अध्ययन नहीं किया है दर्शन शास्त्र किस प्रकार बनता है जिनको इसका ठीक से परिज्ञान नहीं है वो तो कहेंगे ये सब उपन्यास के पात्र यही कहेंगे ना इसलिए हम एक संकेत करते हैं कि आजकल शास्त्रों का अध्ययन बहुत गंभीरता पूर्वक दार्शनिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर होना चाहिए क्योंकि तो इतने वैज्ञानिक और कुतार्किक और नास्तिक ढंग के व्यक्ति हैं उनके एक भी प्रश्न का आजकल के पढ़े हुए व्यक्ति उत्तर दे दें उनको गाली तो दे सकते है नास्तिक हो उनके गाली लगती क्या है? आप नास्तिक कह देंगे तो कहेंगे हम नास्तिक है आपकी आस्तिकता समय क्या लेना देना है बदले वो कह देंगे इसीलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने ग्रंथों का उस शैली में भी अध्ययन करें कि करेंस्तिक श्रोमणी भी आस्तिक श्रोमणी हो सके तो यहाँ पर संकेत क्या किया कि भागवत का जो अध्ययन हम जो कथा कहते हैं एक जो परंपरा से टीकाकार इत्यादि प्रकरण के अनुसार अर्थ करते हैं वो अर्थ ठीक है दूसरा नीति शास्त्र परक जो उससे अर्थ निकलता है वो तीसरा ऐतिह्य परक जो अर्थ निकलता है वो चौथा घटना तो घट गई ब्रह्मा जी ने तप किया दिव्य एक हजार वर्ष तक उसके बाद उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई उससे उनको भगवत धाम का दर्शन हुआ कालांतर में भगवान ने उनको चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया ये सब घटना घट गई वर्तमान में अगर हम भगवान का धाम देखना चाहें, भगवान का वचन सुनना चाहें, ये चतुश्लोकी हमारे पृथ्वी भगवान के मुखार्बिन से अभिव्यक्त हो इसका प्रकार क्या है ये चौथा प्रकार हम ये रखते हैं, जो घटना घट गई उससे वर्तमान में हम लाभान्वित कैसे हों अगर कोई निष्ठा अपने जीवन में अवतीर्ण करने योग्य है तो उसकी विधा क्या है विधा पर जब बल नहीं देते फिर क्या होता है प्रयोगशाला में कोई मास्टर अध्यापक बता दें हाइड्रोजन ऑक्सीजन इतने अनुपात में मिलाने पर जल बन जाता है प्रयोगशाला में जाकर न दिखावे तब फिर कोई बता दें कि जल का अमुख ढंग से वर्गीकरण पुनः हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में किया जा सकता है प्रयोगशाला में जल को रख अमुक ढंग से जो होता है प्रकरण पहले हम लोगों ने किया है अमुक ढंग से उस जल को पुनः हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है प्रयोगशाला का विज्ञान न हो तो फिर क्या होगा इसीलिए हमने संकेत किया कि ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी की एक तो अभिव्यक्ति ही दिव्य थी क्या अभिव्यक्ति का तो प्रभाव पड़ता है ना सूर्य की अभिव्यक्ति ही अपने आप में तेजोमयी है चंद्रमा की अग्नि की विद्युत की अभिव्यक्ति ही ये भास्वर शुक्ल है जल शुक्ल होता है न्यायिकों की भाषा में बहुत शुक्ल माने श्वेत वर्ण का होता है लेकिन चंद्रमा सूर्य अग्नि ये भास्वर शुक्ल है स्वयं शुक्ल है और अन्यों को उद्भाषित करने में समर्थ है अब चलो कथा वाचकों के लिए कथा सुना देते हैं एक हमारे पड़ोसी बचपन की बात है हम रहे होंगे दस साल के पड़ोसी ही भाई थे देखने में तो बड़े काले थे हम लोगों ने नाम रखा था करिया भाई काले भाई तो रसाभास होने पर भी उनके जो ससुर होने वाले थे वो व्याकरण या साहित्य साहित्याचार्य थे बहुत अच्छे विद्वान पड़ोसी गांव के वो आए करिया भाई पढ़े लिखे तो कम थे लोचन झा उनका नाम था पढ़े लिखे कम थे लेकिन उस समय खेती ज्यादा थी, थी गुण हो गया ना ब्राह्मण तो थे तो जो उनको ससुर होने वाले थे वो आए घटक बन के स्वयं कन्या के लिए अपनी पुत्री के लिए बड़ दौड़े तो बच्चे हम थे हम भी दौड़े एक ही बच्चे थे तीन चार घर में और लोग आ गए बातचीत तो होने लगे तो वो अपनी बेटी का वर्णन करने लगे ये अद्यप ये है लेकिन परिस्थिति ऐसी थी घटक बन के वही आए मेरी बेटी ऐसी है आगे हम लोगों के कान बच्चे तो थे कैसे <laughs> उन्होंने कहा श्रावण भाद्र की कृष्ण पक्ष की अंधारी रात्रि में नभो मंडल में घनघटा घटा हो रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही हो बिजली चमक न रही हो कमरे भी बंद हो उसमें भी मेरी बेटी को बैठा दिया जाए तो पूरा कमरा जगमगाने लग जाए इतनी सुंदरी <laughs> अब हम तो बच्चे थे हमने सब हमारी ओर देखने लग गए सजाने व्यक्ति समझ गए होंगे कि गोरी होगी प्रशंसा में तात्पर्य तो सबने हमसे कहा क्यों भाई बूढ़े भाई हमको लोग कहते घर घर के, तो के बात करते होंगे तुम्हारे ऊपर निर्भर है विवाह हो या ना हो आप सब ने कहा हम प्रतिज्ञापूर्वक कहते हैं अगर तुम कह देो कि विवाह होना चाहिए तो उस समय बेटी वोटी देखा नहीं जाता था बहुत मर्यादा थी हमने कहा हमारे गांव में तो ऐसी कोई न लड़की है ना बहू है अपने गांव में ऐसी बहू आ जाए तो गांव की शोभा हो जाए गांव ही जगमगा जाए इसलिए मैं विशेषाधिकार का प्रयोग करके निर्णय देता हूँ कि लोचन झा का विवाह इनकी बेटी से ही हो लेकिन शर्त यह है जब आएगी अपनी ससुराल सबसे पहले उसका मुख मैं देखूंगा भाभी का मुख सब बात हो गई विवाह भी हो गया मेरे कहने पर हो गया प्रभाव उस समय इतना था <laughs> मेरे कहने पर विवाह हो गया और बड़े प्रसन्न हुए लेन कुछ नहीं मैंने कह दिया हो गया तो आ गई शर्त के अनुसार सबसे पहले मैं मुंह देखने गया उस समय तो आजकल के थोड़े कि यहाँ तक हाँ बाल भी आ गए ससुराल में सबसे पहले हमने कहा कि भाभी के मुंह खोलो देखा हमने कहा सुना तो बहुत कुछ था उस पर काट कुछ नहीं है हम हाँ, बोरी तो है ये उसको भी हंसी आ गई समझ गए क्या बात हुई ये बात क्या हुई ढंग नहीं ना शुक्ल तो थी भास्वर शुक्ल नहीं थी वो भास्वर शुक्ल माने ऐसे देवी देवता होते हैं आपने दर्शन किया हो तो किया हो। जिन्होंने किया हो उनके श्री विग्रह से इतना प्रकाश निकलता है कि लाखों किलोमीटर तक वो प्रकाश आप साधित कर सकता है श्रीमद भागवत भगवत गीता के दसम स्कंध में एकादश क्यादश एक में अर्जुन ने दिव्य दृष्टि प्राप्त करके क्या कहा संजय ने बताया ना को इतना विश्वरूप भगवान कैसे से प्रकाश निकल रहा था अर्जुन ने दिव्य एक साथ इसको साहित्य में कहते अभूतोपम एक साथ एक ब्रह्मांड में हजारों सूर्य का उदय थोड़े हो सकता है अभूतोपम जितना प्रकाश विकीर्ण हो वो प्रकाश कदाचित भगवान विश्व रूप के ग्रह से निकलने वाले प्रकाश के तुल्य हो तो हमने एक संकेत किया भास्वर शुक्ल भगवान का धाम है उस दिव्य धाम का दर्शन करके वहां के पार्षदों का दर्शन करके थे तो वही सब लेकिन दृष्टि नहीं थी ना भगवान को अर्जुन ने कहा हो तो गए जिन जिन विभूतियों से युक्त योग से युक्त अपने स्वरूप का अपने निरूपण किया है अगर आप समझते हैं कि यह समर्थ है तो मुझे अपना वो स्वरूप दर्शा दीजिए दिखा दीजिए भगवान हमारे पूज्य गुरुदेव के शब्दों में जीव है बालक सखा भगवान है पालक सखा भगवान के हृदय में करुणा का उदय हुआ तो भगवान ने कहा देख देख पश्चिमे योगम जगत कृष्ण संपूर्ण जगत को देख देख मेरा स्वरूप है फार फार के देख। जैसे मुझे आगे कौन सोता है कुछ नहीं दिख रहे धुंधला दिख रहे मोतियाबिंद के कारण कई पूरे मोतियाबिंद पक जाए तो अर्जुन आख फार फाड़ के देख रहे तो भगवान ने कहा न तो शक्य से मामद्रष्टुम अन योगम ईश्वरम अर्जुन स्वच्छु से चर्म चक्षु से अज्ञान चक्षु से तुम मेरे उस स्वरूप को नहीं देख सकते मैं अनुग्रह करके तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान